काशी के बाद जय जय स्वर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जृत कारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरिणी अदबुद करनी मरम न जानि कोई आलन जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊन अनुग्र सूरी जय जय अविनाशी सब भटवासी व्यापक परमानंदा जग गोदीत चरितुनी मयारहित मुकुंद जहिलागि विरागी यतीरागी जिगतमोव मुनि वृंदा सर ध्यामे गुन गन गा जयत सचिदानन जि सृष्टियोपायी त्रिविधि बनायी संग सहायन दूजार करहुअारिय चिंत हमारी जानी भगती न पूजा पूजा भय ओ भवन मुनिमन गंजन विपति बरूथा न बच कम बानी शाणी शयानी शरण सकल सुरजूता शारद श्रुतिशेषा विषय अशेषा जा को नहीं जाना दीन प्यारे बेद पुकारे द्रभुभु सु भगवान भव पारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुखपुंजा सिद सकल सुर परम भयातुर नमकनाथ पद कंजा, कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने जानी गगन गिरा गंभीर भई हरणिशोक संदे रामचरितमानस में यह भगवान की पहली स्तुति है इसके बाद और कई स्तुतियां आती हैं लेकिन ये उनमें सबसे पहली स्तुति है स्तुति कैसे करनी चाहिए यही बता भी दिया ब्रह्मा जी जैसी स्तुति करते हैं इस प्रकार से स्तुति करें भगवान में प्रेम भाव रखकर के स्तुति करें भगवान में पूरा विश्वास रखकर के स्तुति करे भगवान में एकाग्रता रह करके स्तुति करें और फिर भगवान में विनीत भाव होकर के समर्पण भाव की स्तुति करें उन चार बातों को ध्यान में रखते हुए स्तुति करें और स्तुति में बोले क्या क्या स्तुति करें वो सभी एक स्तुति सुना दी बता दी कि इस प्रकार की स्तुति करे स्तुति नई नई स्तुतियाँ लोग लिखते रहते हैं बोलते रहते हैं लेकिन कुछ स्थितियां इस प्रकार के देखने में आती हैं, जिनमें निरा अपने दुखों का वर्णन है उसमें भगवान का वर्णन कोई नहीं केवल अपने ही सुखों ही दुखों का वर्णन है हमें ये परेशानी हमें ये परेशानी हमको तो ये दुख हमको तो वो दुख भगवान जल्दी दुखों से दूर करो जल्दी दुखों से दूर करो इसी प्रकार के जो है वो स्तुतियां प्रार्थनाएं करते हैं और हो सकता है लोगों को वो ज्यादा सार्थक लगे क्योंकि वो दुखी हैं और दुख दूर करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसमें अपने दुख ही दुख का वो वर्णन करते रहते हैं लेकिन स्तुति का नियम ये है कि भगवान से जब स्तुति करें तो अपने दुखों को दूर करने की तो है ही है लेकिन उसे प्रच्छ रखें ज्यादा स्पष्ट न करें स्पष्ट करें भगवान की महिमा का भगवान परमात्मा कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं, उनकी सामर्थ्य कैसी है जैसे उनकी महिमा है वो सब स्तुति में उसी का उल्लेख होना चाहिए जितना अधिक भगवान की स्वरूप का गुणों का महिमा का वर्णन होगा वो स्तुति उतनी ही सशक्त होती है उसका प्रभाव जल्दी देखने में आता है जैसे इस स्तुति में देखेंगे यद्यपि सब देवता लोग और ब्रह्मा जी भी ये चाहते हैं कि रावण से किसी प्रकार से त्राण हो भगवान किसी प्रकार से सुरक्षा दिलाएं और जो अधर्मी जो बढ़ गए हैं दुष्टता जो संसार भर में बढ़ गई है इससे हमारा छुटकारा हो लेकिन स्तुति भर में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कहीं भी किसी पंच भी ये नहीं कहा गया कि भगवान हम सभी इस आपसे इसलिए कर रहे हैं कि रावण से हमारा छुटकारा दिलाओ लेकिन शब्दों की योजना इस प्रकार की है कि उनसे वो भाव लग जाता है जैसे कह दिया कि आप असुरारी है भगवान आप असुरारी है हम आपसी की वंदना करते हैं तो इसके मने हो गया कि असुर का आप विनाश करो असरारी हो तो अपने नाम का सार्थक करो ये भाव तो उसमें हो गया लेकिन भगवान की महिमा को तो बोले नहीं केवल राम का विनाश करो रावण का विनाश करो यही स्तुति का सही रूप नहीं है इसके पीछे एक मनोविज्ञान है वो ये है कि यदि हम अपने दुखों का स्मरण करते हैं यदि हम अपने दोषों का स्मरण करते हैं या जिन संकट आ गए हैं उनका स्मरण करते हैं तो उनका स्मरण करने से वे और सशक्त होते हैं घटते नहीं है इन समस्त संकटों का दोषों का दुर्गुणों का जो एंटी है निवारक है विरोधी इनका है उसका स्मरण करना चाहिए जब उसका स्मरण करेंगे तो ये अपने आप ही सब दूर होंगे तब इनका प्रभाव परमात्मा के प्रभाव पड़ेगा और ये दोष दुर्गुण यह समस्याएं हैं आपत्तियां विपत्तियां हैं तब दूर होंगी यदि हम शांति चाहते हैं तो हम बहुत शांत हैं बहुत शांत है बहुत शांत है इस प्रकार से सोचते रहने से अशांति दूर नहीं होगी हमें शांति का स्मरण करना चाहिए हम शांत स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं। तो शांति का स्मरण करेंगे तो शांति आएगी और अशांति मिटेगी कोई करके देख ले इस प्रकार से प्रयोग में एक्सपेरिमेंट तो इसी प्रयोग में मनोवैज्ञानिक आधार पर यह है कि भगवान की स्तुति जब करें तो भगवान का ही स्मरण करें उनका कैसा स्वरूप है निर्गुण रूप कैसा है सगुण रूप कैसा है उनका प्रभाव कैसा है महिमा कैसी है तेज कैसा है प्रताप कैसा है बल कैसा है ये सब जो भगवान की बातें हैं उन्हीं का बार बार स्मरण करें उनके स्मरण करने मात्र से ये कहते हैं की भगवान का स्मरण करने मात्र से व्यक्तियों के पाप मिटते हैं और उनका दुख मिटता है ऐसा शास्त्रों में आता है कि उसके इस स्मरण मात्र से ही होता है तो स्मरण मात्र से कि माने वो फिर पर परमात्मा हृदय में अपना कार्य करने लगता है उसका प्रभाव प्रकट होने लगता है तो आप देखते हैं कि यहाँ भगवान की महिमा का इसमें वर्णन है इसके साथ साथ ये भी है कि परमात्मा किस प्रकार का है इस स्तुति के द्वारा ज्ञात होता है रामचरित्र मानस में जितनी स्थितियां हैं अगर उनको देखें तो ये मालूम होगा कि निर्गुण ब्रह्म में क्या है सगुण ब्रह्म में क्या है भगवान राम क्या है इनका निर्गुण निर्गुण सगुण का संबंध क्या है इनके लीलाएं कैसी हैं इनके किस प्रकार के प्रभाव है इसमें भगवान की जितनी भी महिमा है इन स्थितियों के द्वारा ही ज्ञात होती है <स्तियों> <स्तियों> इसलिए जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो रामचरित में इन स्थितियों को सावधानी पूर्वक देखें इसमें कहते हैं कि जय जय स्वर भगवान देवताओं के विनायक नायक में देवताओं की भी देवता हैं आज देव भगवान परमात्मा हैं उन्हीं का स्मरण करते हैं और इसमें भाव ये भी हो गया कि आप देवताओं के नायक हैं तो देवताओं की आप रक्षा अच्छा करो स्वामी का काम है अपने अधीनस्थ की रक्षा अच्छा करें इसलिए आप स्वर नायक और हम सब लोग देवता लोगों की रक्षा अच्छा आपके द्वारा हो सकती करो जन सुखदायक जो आपके भक्त है उनको आप सुख देने वाले हो तो आपके भक्त श्रावण के कारण से दुखी हो रहे हैं तो आप उनको जो है इसको इसका उपाय करो जिससे कि आपके भक्त जो है सुखी हो और प्रणत पाल भगवं का और जो आपके प्रणत पाल जो आपके शरण में आते हैं उनका आप पालन करने वाले हैं आप भगवान है भगवान शर्णश्वर्य सम्पन्न आप है और अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं ऐसे भगवान का स्मरण करते हैं प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार से एक बात और भी ये स्तुति एक प्रकार से यूनिवर्सल प्रेयर है की माने कोई भी व्यक्ति जो भी कोई भी अपनी समस्या है संकट है जो है सबके जीवन में है मानो मोह है अविद्या है अज्ञान है भय चिंता आदि है ऐसे रखने वाले जो व्यक्ति हैं उन सबके लिए ये प्रार्थना लागू होती है अगर इसमें केवल रावण की बात बोल देते तो रावण ये प्रार्थना एकांगी हो जाती एक ही स्थान पर काम आने वाली होती उसका नाम न लेकर के ये बता दिया कि भाई रावण तो, तो सबके मन में बैठा हुआ है, मोरू भी बैठा हुआ है जितने भी विकार मानसिक विकार हैं वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं और वही सबको पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो उनका सबका विनाश करने के लिए व्यक्ति को शांति देने के लिए ये प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए प्रार्थनाएं जो हों ये प्रार्थना हो अथवा और भी प्रार्थनाएं हो तो वो प्रार्थनाएं किसी मॉडल की होनी चाहिए जैसी ये इस प्रकार की इन बातों को ध्यान में रख करके प्रार्थनाएं जो वो हो, जो हों उनको प्रार्थनाओं को करना चाहिए इसलिए कहते हैं कि गौ दुज हितकारी आप गो और दुजों के हितकारी हैं गौ की रक्षा करने वाले हैं बिपरों की रक्षा करने वाले हैं माने धर्म की रक्षा करने वाले हैं ये भगवान के धर्म की रक्षा करते हैं तब इन दोनों के द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं द्वज की रक्षा का तो कारण यह है कि विप्रों का धर्म यह है कि शास्त्रों का अध्ययन करें और उसमें जो धर्म की चर्चा है उसको समझे सीखें और अन्य लोगों को उस धर्म का प्रचार करें ये उनका मुख्य कारण धर्म उनका ब्राह्मणों का यही धर्म है कि धर्म शास्त्र को जाने और धर्म शास्त्र का प्रचार करें अन्य लोगों को बताने धर्म <खँगुँण> किन तो लोगों को तो बताना चाहिए जो धर्म को नहीं जानते उनको धर्म बताना चाहिए जो धर्म जानते हैं वो तो जानते ही जो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहिए पर तो जो नहीं जानते हो जो उनको बताएंगे तो क्या समस्या आएगी कि कहेंगे कि ये अधर्मी लोग कोई सुनते ही नहीं उनको जब बोलो तो वो सुनते ही नहीं अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर क्या करें जो धर्म के जानने वाले क्या उनको धर्म सुना रहे हैं। है? माने उनको जो धर्म की बात नहीं सुनते कहीं न कहीं कोई न कोई युक्ति लगा करके किसी न किसी तरीके से उनको यह सुना जैसे दवा वैध दवा देता है तो कड़ी दवा पिलाता है तो वो दवा उसको जो है वो नहीं दिए तो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी युक्ति से उस दवा को खिलाया जाता है टिकिया बनाओ उसके ऊपर चीनी चढ़ाओ मीठी बनाओ मीठी बनाकर करके उसे गली में खो पानी से उतार लो तब जैसे शुगर कोटेड टेबलेट उसके भीतर कड़वी दवा भरी हुई है अब ऐसे बना करके पिला दी तो ऐसे ही करके कोई न कोई युक्ति निकालो जिसमें इसकी धर्म की शिक्षा दो लोगों को और उसे धर्म को शुगर कोटेड बना लेकिन ये दवा उन्हीं लोगों को आवश्यक है जो धर्म की महिमा को नहीं समझते और के मार्ग पर चले गए है उनको समझाना है आजकल जो है जहाँ जाओ तो प्राय व्यक्ति इसी प्रकार की शिकायत करते हैं और और की तो बात क्या कहते हैं हमारे अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दो तो सुनते ही नहीं तो सुनते ही नहीं तो ये सुनते नहीं कि जो समस्या है तो बस यहीं से नहीं सुनते हैं छोड़ देने से काम नहीं बनेगा चूक नहीं सुनते हैं इसलिए छोड़ ऐसे नहीं।, नहीं सुनते हैं तो भी सुनने की सुनाने की कोई न कोई विधि निकालो बुद्धि लगाओ नहीं समझ में फिर फिर सोचो कोई तरीका निकालो उनको कहानी सुनाओ कोई घटना सुनाओ उनको मालूम न भी पड़े कि हमें धर्म की शिक्षा दी जा रही है और उनको वो धर्म सिखा दो बता दो उनको तो इस प्रकार से कोई न कोई युक्ति निकालना ये विप्रव का काम है वो बुद्धि लगावे इस प्रकार से पता कि ये धर्म की शिक्षा कैसे दी जा सकती है और कैसे उनको सही मार्ग पर लगाया जा सकता है ये विपरों का काम है और इन विपरों की रक्षा करना भगवान का काम है विपरों के ऊपर जो विपत्ति आवे आपत्ति आवे उनको भोजन वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता पड़े जो सहायता उनको जरूरत पड़े उसकी भगवान पूर्ति करे भगवान का काम है कि संसार में धर्म का प्रचार करें धर्म की स्थापना रखें उसी के लिए जब धर्म की हानि होती जवाबकार तो भी लेना पड़ता भगवान को तो भगवान जो जब अवतार नहीं लेते तब तक, तक भगवान जो है विप्रव के द्वारा धर्म की स्थापना उसके प्रचार को करते रहते हैं ऐसे गौ जो है वो भी धर्म के प्रचार का साधन है गौ धर्म के प्रचार का साधन किस प्रकार से है कि गौ का जो दूध है वो सतगुण का बढ़ाने वाला है इसलिए भोजन में यदि गाय के दूध का प्रयोग करें बल्कि और भी जो उसमें भी है गाय के बलबूत्र इत्यादि भी है गाय जहाँ रहती है वहाँ के वातावरण से भी है ये सब के सब सर उसमें सप्तगुण की वृद्धि करने वाले हैं। और कुछ न हो तो कम से कम उसका दूध जरूर हो अन्य जो भैंस इत्यादि के दूध इत्यादि हैं, बकरी आदि के हैं, उनकी अपेक्षा से ये सप्तुण प्रधान है अगर भोजन में दूध व्यक्ति लेता रहे गाय का दूध लेता रहे तो शारीरिक रूप से भी सप्तगुण की वृद्धि होगी सप्तगुण की वृद्धि तो वैसे धर्म से होती है निष्काम कर्म से होती है उपासना पूजा से होती है लेकिन सत्यगुण की वृद्धि अन्य से भी होती है तमोगुणी अन्य लेंगे तो बुद्धि भी तमोगुणी बनेगी शरीर भी तमोगुणी बनेगा रजोगुणी अन्य लेंगे तो शरीर भी रजोगुणी बनेगा बुद्धि भी रजोगुणी बनेगी बने बने सत्यगुणी अन्य लेंगे तो बुद्धि भी सत्यगुणी बनेगी ये सब प्रकार से जो वो ध्यान में रख करके सत्यगुण की रक्षा इसलिए जो सत्युण की गुण के बढ़ाने वाले तत्व हैं वो भी भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं गौ की रक्षा करने वाले भगवान है <coughs> तो दोनों प्रकार से धर्म के प्रचार के लिए वृद्धि के लिए गौ की भी आवश्यकता है बिक्र की भी आवश्यकता है ऐसा ध्यान रख के कहते हैं कि देखो भगवान जो है वो गौर दुज के हितकारी माने रक्षक उनके हैं <coughs> इस समय जो पृथ्वी भी जो आई है वो गोरू बन करके वहाँ खड़ी हुई है ब्रह्मा जी के साथ में वो भी इसलिए कि भगवान गो की रक्षा करते हैं तो हमारी भी रक्षा कर देंगे तो हमारी भी रक्षा हो जाएगी तो पृथ्वी की भी रक्षा हो जाएगी तो अगर गौ की रक्षा हो जाती है तो पृथ्वी की रक्षा हो जाती है पृथ्वी बने पूरा समाज संसार जो है उसकी रक्षा हो जाती है अगर मित्र की रक्षा हो जाती है तो पूरे समाज की रक्षा हो जाती है इसलिए कहते हैं कि गोद जय असुरारी असुरारी बने असुरों के अरी आपकी जय हो अशुर लोग जो उनका विनाश करने वाले भगवान हैं और अशुर के माने ये भी आप देख चुके हैं कि जितने भी निगेटिव टेंडेंसी हमारी हैं उनका सब विनाश करने वाले भगवान है भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो निगेटिव टेंडेंसी दूर होती रहेंगी निगेटिव टेंडेंसीज क्या है वही वो काम क्रोध लोग मत मत्सद ईर्षावे छल प्रपंच पाचन इत्यादि ये निगेटिव टेंडेंसीज हैं इनको दूर करने के लिए भगवान का स्मरण करें जैसे से भगवान का स्मरण करेंगे वैसे वैसे ये दूर होंगे सिंधु सुता प्रिय कंता सिंधु सुता के माने लक्ष्मी जी प्रियकंता कंता उनके पति प्रिय हैं तो ये लक्ष्मी पति आप हैं नारायण हैं तो आप उनकी रक्षा करिए हम सब लोगों की आप रक्षा करो लक्ष्मी के नाम भी लेकर के इस प्रकार का संकेत है कि लक्ष्मी जी के दो रूप है एक चल रूप एक अचल रूप एक लक्ष्मी इस प्रकार की स्थूल रूप एक लक्ष्मी हो जो उसका सूक्ष्म रूप तो सूक्ष्म रूप जो लक्ष्मी जी हैं वो तो भगवान नारायण की पत्नी होकर के उनकी शक्ति होकर के विद्यमान है और जो स्थूल रूप के लक्ष्मी है वो रावण के हाथ में चली गई अब वो वहाँ पर पीड़ित है दुखी है तो आप जो है जो हो सिंधु स्वता प्रिय कंता हो तो उसकी भी रक्षा करो रावण के अधिकार से उसको बचाओ स्वतंत्र करो उसे पालन सुर धरणी अद्भुत करनी पालन सुर धरणी आप जो हैं देवताओं के और पृथ्वी का पालन करने वाले हो अद्भुत करनी आपके कार्य बड़े ही अद्भुत हैं कार्य क्या भगवान के जब अवतार लेते हैं तब वो फिर नाना प्रकार के कार्य जो लीलाएं करते हैं वो तो सब उनकी बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं तो उनको स्मरण करके कहते हैं आपके समस्त कार्य बड़े ही अद्भुत है मर्म न जाने कोई आपके मर्म को कोई नहीं जानता रहस्य मर्म के मन रहस्य आपके रहस्य को कोई नहीं जानता क्योंकि परमात्मा अध्यक्ष रूप से होकर के विद्यमान है सर्वत्र और समस्त जगत का नियंता है लेकिन फिर भी उसकी माया शक्ति किस प्रकार से है यह माया में जगत की रचना करती है और व्यक्तियों को भ्रम में डालती है अज्ञान में पड़े हुए जीव नाना प्रकार के कष्ट दुख सहन करते हैं ये सब बड़ी विचित्र स्थिति है इसको कौन जाने की किस प्रकार से ये क्या हो रहा है इसलिए कहते हैं कि मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला जो भगवान सहज ही कृपाल है और दीन दयाला है दीनों पर दया करने वाला है गर्व अनुग्रह सोई उन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें हमारे ऊपर कृपा करें भगवान सहज कृपाल सहज कृपाल भगवान का स्मरण करते ही भगवान कृपा करने लगते हैं भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करें उनमें विश्वास रखें उनके प्रति अपने मन में समर्पण भाव रखें उनका स्मरण करें तो इतना करने से भगवान जो है वो सहज कृपाल होने के कारण उनकी कृपा स्वतः प्राप्त होने लगती है उस कृपा में कोई जो है वो ऐसा नहीं कि बड़ा परिश्रम करना पड़े युक्ति सोचनी पड़े कठिनता से हो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए कहते हैं भगवान सहज ही कृपालु, भगवान का स्वभाव ही कृपालु है स्मरण मात्र करने से उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है दीन दयाला भगवान जो है दीनों पर दया करने वाले हैं। दीन के माने वैसे तो है की जो धनहीन है वो दीन है जो संकट में पड़ा हुआ है उद्धार नहीं हो रहा दीन है लेकिन भक्ति शास्त्र में जो निरहंकारी व्यक्ति है उसे भी दीन कहते हैं निरहंकारी अहंकार रहित व्यक्ति है तो भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है जो जिन्होंने अहंकार त्याग दिया है वो भगवान को प्रिय है अहंकारी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता वो कहता हम अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे तो भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं देते लेकिन जब वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि हम अपने आप अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे हम अपनी हमारी समस्याएं दूर नहीं होंगी और जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने सब करके देख लिया और हमारा अहंकार अब खत्म हो गया तो भगवान की शरण में गए तो भगवान की शरण में जाना अहंकार कर क्या करना है तो जब भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होने लगती है तो ये जय जय अविनाशी फिर कहते हैं कि भगवान आप अविनाशी है अविनाशी पर भगवान परमात्मा जो है सत्य है और नित्य विद्यमान है अनादि अनंत है अविनाशी है और परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब विनाशी है।, है तो परमात्मा के देखो जो लक्षण हैं वो वरण करते जाते हैं इसमें पहले जो छंद था उसमें तो उन नारायण की वंदना की गई जो कि लक्ष्मीपति उनकी वंदना की अब यहाँ जो वंदना करते हैं उनको देखो ये मायातीत जो परमात्मा ब्रह्म है उसकी वंदना करते हैं कहते हैं जय जय अविनाशी आप अविनाशी सब घट बासी माने आप व्यापक हो और सबके हृदय में बास करते हैं जैसे आकाश सब घटों में व्याप्त हो ऐसे ही परमात्मा सबके शरीर में विद्यमान है इसलिए शरीर भी घट कहलाते हैं घट घट बासी के माने हर शरीर में बास करने वाले हैं जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा और भगवान जो है व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है इस प्रकार है। और परमानंदा परमानंद स्वरूप भगवान, भगवान, की भगवान है भगवान के ये सब लक्षण भगवान सत्स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, आदि अनादि है अनंत है निर्विकार हैं वो सब लक्षण जो स्मरण करो मैंने स्तुति में भी भगवान के लक्षणों का स्मरण करना चाहिए वही स्मरण कर रहे हैं गोतीतम अभिगत मन जो परमात्मा की गति को न जानने में आते बुद्धि के परे है गोतीतम मन इंद्रियों के परे है मने वो परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है हमारे बुद्धि में पकड़ने आने वाला नहीं है ऐसा परमात्मा है लेकिन है बस सच है ऐसे अभिगत गोतीतम और चरित पुनीतम और उस परमात्मा गोही ही सब धारण करता है और परम पवित्र चरित्र रूप करता है परमात्मा के चरित्रों का स्मरण करना या उन चरित्रों को सुनना या सुनाना व्यक्ति के पापों को दूर करने वाला है इसलिए कहते हैं भगवान के चरित्र पवित्र चरित्र है उन स्वयं पवित्र हैं भगवान के चरित्र और जो उन चरित्रों को सुनता है उसके भी पाप दूर हो जाते हैं उसकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाती है इसलिए कहते हैं चरित्र पुनीतम और माया रहित और परमात्मा जो है माया रहित है मैंने माया के अतीत है माया रहित के मैंने वो माया के अधीन नहीं है <coughs> वो ब्रह्म जो मायातीत है उसका स्मरण करते हैं फिर वो ही अपनी माया के द्वारा जगत की रचना करता है माया उसके अधीन है और फिर वो माया की उपाधि को धारण करके ईश्वर बनता है तो वैसा जो परमात्मा है उसका हम स्मरण करते हैं मुकुंदा के मैने मुक्ति प्रदान करने वाला है उस परमात्मा का स्मरण करते हैं तो मुक्ति देने वाला है व्यक्ति को और विरागी अति अनुराग मन जिसके के लिए विरक्त लोग भी अति अनुरागी बड़े अनुराग के साथ में और विगत मोह मुनि वृंदा और मोह छोड़ करके वो मुनि वृंद लोग जिसका की स्मरण करते हैं मुनि लोग विरक्त हो के मोह छोड़ करके उसी परमात्मा की शरण में जाते हैं वैराग्यवान होकर के इसके माने इस मैंने से क्या पता चला कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है वैराग्य से होती है और अति अनुरागी जब परमात्मा में बहुत प्रेम हो जगत में जैसा हमारा अनुराग है वो उधर से न हो वैराग्य हो जाए विष्व में जैसा हमारा राग है वहाँ राग न रह जाए वैराग्य हो जाए और उसके स्थान में परमात्मा परम आनंद स्वरूप है आनंद सिंधु है उस परमात्मा में हमारा राग हो गया है। तो ये हो गया वैराग्य भी हो गया और प्रेम भी हो गया विषयों से वैराग परमात्मा में प्रेम जब ये दोनों हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो संसार में विषयों की प्राप्ति होती रहती है क्योंकि विषयों में प्रेम है उन्हें हम आदर देते हैं इसलिए वो आते रहते हैं हम जिसका आदर करते हैं वो आता रहता है मिलता रहता है जिसका आदर नहीं करते हैं वो तो फिर नहीं आता है एक बार कोई आवे और दरवाजे न खोलो तो क्या करेगा अरे कहा दोबारा क्या जाए वो दरवाजा तक तो खोलते हैं तो फिर नहीं आएगा और जो आवे तो दरवाजा खोलिए आइए आइए आइए आइए बैठिए चाय पिये ये लीजिए वो लीजिए सेवा करने लगे तो ये थोड़े अच्छे आदमी चलो तो चलो चलो तो चलो तो हम विषयों का आदर करते रहते हैं काम क्रोध का आदर करते रहते हैं झगड़ा साथ का आदर करते रहते हैं तो फिर क्या होता है ये रो जाते रहते हैं वो कहते चलो चलो ये अच्छा आदमी है ये हमें बड़ा आदर देता है चलो इन के पास चलो फिर फिर आ गए भगवान का स्मरण नहीं किया हम्म अगर इसके स्थान पर हम भगवान का आदर करने लगे उनका स्मरण करने लगे वो हृदय में आए उनको आदर सत्कार दें, और उनसे कहें कि आइए आइये हमारे हृदय में बात करिए बैठिए आप बड़े कृपालु हुए बड़े दयाल हुए तो भगवान कहेंगे अच्छा व्यक्ति चलो इसके हृदय में बात करो चलो नहीं के हाँ चलो तो इसलिए जरूर हो ये तो सब जगत की रीति है उसी हिसाब से है ये अगर हम चाहते हैं परमात्मा हृदय में आवे उसकी कृपा प्राप्त हो तो हमें उससे प्रेम करना पड़ेगा उससे आदर करना पड़ेगा तो ये कहते हैं कि परमात्मा कैसे प्राप्त होता है विषयों से वृत हो और परमात्मा में प्रेम हो विगत मोह और प्रिय लोग फिर ऐसे लोग जो परमात्मा से प्रेम करते तो मोह से मुक्त भी हो जाते हैं मुनिवृंद लोग उनके लिए कहते हैं मुनिवृंद सही ही करते हैं मोह से मुक्त हो गए तो उनके सारे दुख भी दूर हो जाते हैं मोह से मुक्त हो जाने के माने मुक्त हो गए दुखों से छुटकारा हो गया संसार शत्रों से छुटकारा हो गया ऐसे उन्हीं लोगों को परमात्मा की प्राप्ति होती है और सारे जीवन के जितने जाल दुख हैं उनसे निवृत्त हो जाते हैं और ये भगवानी के दिन रात ध्यान करते रहें तो और काम कैसे करेंगे और भी काम करते जाओ भगवान का ध्यान भी करते जाओ लेकिन आखिरकार होगा क्या होगा ये धीरे धीरे करके जल्दी दो चार दिन में तो नहीं होगा लेकिन 10-20 साल में स्थिति ये आ जाएगी कि काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप जिसे कहते हो कि तो फिर हम भगवान के भजन करेंगे तो फिर और काम कैसे करेंगे तो आपको पता लगे और काम की जरूरतें नहीं भगवान ही भजन पर्याप्त उसी से सारी पूर्ति उसी से सबका सब उसी से बनता जाता है भगवान का ध्यान करो तो जैसे जो व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति समझते हैं कि जब हम बहुत परिश्रम करेंगे बहुत बहुत करेंगे साधन जुटाएंगे तब कहीं जीवन चलेगा हुँ? और इनको जो भगवान का स्मरण करने वाले भजन करने वाले और जो दिनदास भगवान का भजन में ही लगे रहने वाले हैं फिर इनको कहीं व्यापार धंधा नौकरी चाकरी कोई नहीं करनी पड़ती फिर वो भगवान का जो वाक्य है, है जो की एल वालों ने अपना बना रखा है तो उसके ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है वो योग छे मं, हम, फिर उनका और भगवान हैं भगवान कैसे उसको प्राप्त कराते हैं कैसे प्राप्त होता है कहाँ से आता है कौन देता है ये तो फिर भगवान के क्षण में रहने वाले जानते हैं वो सब कैसे होता है तो निष्बाशर भ्याव ही वो भगवान का जिंदातन भगवान का ध्यान करते रहते हैं और गुण गण गाव ही अब भगवान के गुण गाते रहते हैं तो इसके माने ये मुनियों का काम क्या है कि मुनि देखो मुनियों का काम संतों का काम या भगवान के भक्तों का काम कि वो विरक्त रहें विषयों से भगवान का में प्रेम रखें मोह आसक्ति में कहीं पड़े नहीं विरक्त रहें और फिर भगवान का जिंदा ध्यान करें और साथ साथ और क्या करें कहें कहीं गुनगुन गांव मैने भगवान की महिमा सुनाते रहे बस दिन रात भगवान का ध्यान भी करते रहें और जहां तहां जहां कहीं कोई व्यक्ति मिले उसको व्यक्ति हो दो एक व्यक्ति हो दो हो चार हो दस हो सौ हो पचास हो हजार हो लाख हो जितने भी व्यक्ति मिले उन सबको भगवान की गुणगाथा गाथा सुनाता रहे भगवान के चरित्र सुनाता रहे भगवान की महिमा सुनाता रहे निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करता रहे सगुण ब्रह्म का वर्णन करता रहे अवतारों का वर्णन करता रहे ये उसका कार्य है ये सब इसी कार्य में वो लगा रहे गुण गुण गांव ही जय नंदा ऐसे भगवान आप है कि आपके लिए मूल्य लोग ऐसा करते हैं तो ये जीवन का विधान अगर हो गया तो ये सर्वोत्तम जीवन का विधान व्यक्ति धीरे धीरे करके इस स्थिति में आने का प्रयास करे दिन रात भगवान का ध्यान करे चिंतन करे स्मरण करे कथा सुनावे सुने भगवान की सेवा में लगा रहे वैराग्य भाव अपने मन में रखे भगवान में प्रेम रखे शांत भाव रहे सब लोगों को दयालु रहे कृपालु रहे उदार रहे ये सब भाव रखते हुए जीवन इस प्रकार का अपना सुंदर जीवन बनावे तो फिर भगवान तो उसकी सारा सारी व्यवस्था भगवान उसकी स्वयं करते हैं कहते जय है, जी कि जो सत्स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान है उसकी जय हो जय हो के माने क्या है बार बार जय क्यों बोल रहे हैं अपने हृदय में एक तरफ तो मोहरूपी रावण खड़ा है और दूसरी तरफ भगवान राम खड़े हुए हैं अगर हम भगवान राम की जय बोले तो इसके माने ये है कि भगवान राम ही हमारे हृदय में बात करें रावण निकल भाग तात्पर्य कि भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में आप ही बात करो आपकी जय हो कि हमारे हृदय में जो देवासु संग्राम चल रहा है ये संग्राम अब निर्णयात्मक हो जाए निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए और आपकी जय हो जाने चाहिए और निशाचर्ये समाप्त हो शांत हो जब आपकी जय हो तो फिर हृदय में शांति हो जाए आनंद की अनुभूति होने लगे विश्राम हो जाए ज्ञान का प्रकाश हृदय में छा जाए अब है स्थिति अपने अंदर आ जाए ये स्थिति ऐसी आ, आ जाए इसलिए हम आपकी जरूर रहे हैं। अब देखो संसार के संबंध में अब ईश्वर का वर्णन इसके बाद में पहले तो हो गया सगुण रूप भगवान का निर्गुण रूप भगवान का हो गया अब देखो ईश्वर का वर्णन करते हैं कहते हैं जय सृष्टि उपायी त्रिविद बनाई संग सहाय दूजा वही परमात्मा माया की उपाधि को धारण करके जगत की रचना करता है कैसे जगत की रचना करता है जगत का परमात्मा का क्या संबंध है जो वेदांत वाला सिद्धांत वही सिद्धांत है बिल्कुल उसी प्रकार यही सृष्टि उपायी जिसने समस्त जगत की रचना की त्रविध बनाई सत्रजमत तीन गुणों से बनाई और संग दूजा, उसका सहाय उसका सहायक कोई दूसरा नहीं दूसरा सहायक नहीं की मैंने परमात्मा स्वयं जगत का निमित्त कारण है और उपादान कारण है कुम्हार घड़ा जरूर बनाता है लेकिन उसका सहायक कारण मिट्टी है मिट्टी होती है तब घड़ा बना पाता है अकेला कुमार बैठे बैठे घड़ा नहीं बना सकता क्योंकि कुमार जो है वो केवल निमित्त कारण है उसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है लेकिन परमात्मा को इस प्रकार से किसी उपादान कारण की जरूरत नहीं पड़ती परमात्मा जगत की रचना करता है और स्वयं अपने आप से जगत की रचना करता है अपनी ही शक्ति के द्वारा अपनी ही माया के द्वारा जगत का विस्तार कर दिया प्रकट कर दिया जगत की हो गई इस रूप में जगत को देखना चाहिए परमात्मा का जगत से संबंध इस प्रकार का है परमात्मा अधिष्ठान रूप होकर के सब है और जगत उसी से नाम रूपात्मक जगत उसी से उत्पन्न होता है उसी पर स्थित उसी पर लीन हो जाता है और त्रिविध बनाई जी मैंने क्या है सत्र जसोतमस ये तीन गुणों से मिलकर के जगत बना है संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो जहाँ भाई जितनी भी रचना है वो त्रिगुणात्मक है कहीं सत्य की अधिकता है कहीं रजोगुण की अधिकता है कहीं तमोगुण की अधिकता है बस उसी अधिकता के अनुसार ही जगत के नाना रूप हैं। तमोगुण अधिक है तो जड़ सृष्टि हो गई रजोगुण की अधिकता है तो उससे प्राण शक्ति की रचना हो गई सत्य की अधिकता है तो मन बुद्ध इत्यादि सूक्ष्म जगत की रचना हो गई इस प्रकार से ये है रचना तीन गुण की रचना तीन गुणों के द्वारा सारी जगत की रचना हुई है लेकिन ये तीनों गुण परमात्मा की ही शक्ति है ऐसा नहीं परमात्मा अलग है और तीन गुण अलग है कि भगवान ने तीन तरह की सृष्टि बनाई तीन तरह की सृष्टि बनाई मैंने कैसे बनाई एक स्वर्ग बनाया फिर एक मृत लोक बनाई और फिर एक जो है पाताल लोग बनाए नरक लोक बनाया इस प्रकार से तीन लोग बनाए अथवा देव सृष्टि बनाई मानवीय सृष्टि बनाई त्रिय सृष्टि बनाई ये भी तीन प्रकार के सृष्टि हो गए। <Kalati fiberalouguID crowd to subscribe> <khopnah> तो ऐसे तीन तीन प्रकार के सृष्टि में आप देखेंगे इस सृष्टि में तीन बातें बहुत जगह दिखाई देती है ब्रह्मा जी की रचना की विष्णु की रचना की शंकर जी की रचना की तीन तीन रचना हुई इस प्रकार से तो तीन प्रकार की सृष्टि जो विस्तार हुआ उसमें से तो अब ये कह देंगे इस प्रकार से प्रवृद्ध सृष्टि की रचना होगी औसोशो करो अघारी चित्त हमारी कि हे अघहारी हमारी ऐसे जो भगवान है वो हमारी चिंता करें मैंने चिंता हमारी ध्यान दे हमारे ऊपर कृपा करें अघहारी अघारी का का हरण करने वाले ये अघ के अरिवन शत्रु पापों को दूर करने वाले भगवान का स्मरण करने से पाप दूर होते हैं अब भगवान किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं तो कैसे होता है जब कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान परम शुद्ध स्वरूप निर्विकार निर्लिप हैं निष्पाप हैं निष्कलंक हैं इसलिए जब कोई उनका स्मरण करेगा तो उसके भी पाप स्वभावता दूर होते हैं नेचुरल है। जैसे शुद्ध जल से अगर कोई अपने हाथ पर धोवे तो उनमें मिट्टी विट्टी लगी होगी तो साफ हो जाएगी लेकिन मैली वस्तु से कोई मटमैले पानी से हाथ पैर धोए तो वो मिट्टी हाथों में लग जाएगी पैरों में लगी लग आ जाएगी मल की मलई के धोए अगर मल से मल को धोए तो मल कहाँ से छूटा जाता इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति संसार की समस्याओं को संसारी वस्तुओं से ही उनका निदान खोजे तो कहाँ हुआ जाता अगर कोई समझे कि हम क्रोध के ऊपर क्रोध से विजय प्राप्त कर लेंगे तो कहाँ हुई जाती कोई सोचे कि काम के ऊपर हम काम से विजय प्राप्त कर लें तो कहाँ हुई जाती अगर कोई समझे कि अज्ञान को हम अज्ञान से दूर कर देंगे तो कहाँ दूर हुआ जाता तो ये कहते हैं कि ये जो है नहीं होगा इसलिए उसका विरोध देखना पड़ता है तो ये जो पाप का विरोधी परमात्मा है परमात्मा परम शुद्ध निर्विकार निर्प है इसलिए परमात्मा के स्मरण करने से अपने चित्त को परमात्मा में लगाने से जो चित्त में पापों का संग्रह है वो साफ हो जाता है मिट जाता है धुल जाता है और पापों को धोने की आवश्यकता क्यों है धुर करने की आवश्यकता क्यों है कि जो जीवन में जितने भी दुख क्लेश चिंता भय आदि है जो अनपेक्षित है जो हम नहीं चाहते उनमें हमें भोगना पड़ता है दुखी होना पड़ता है उसका कारण पाप ही है तात्कालिक कारण पाप पाप ही फिर इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न कर देता है जिसमें व्यक्ति को दुख होता है इसलिए पाप दूर होने चाहिए पाप को अपने किसी प्रकार की कल्पना कर रखी हो और पाप की तो वो नहीं रखना चाहिए तो शास्त्र जैसे कहते हैं उस अर्थ में पाप को देखें स्वामी जी ने इसको निगेटिव टेंडेंसी कहा जब हमारे व्यवहार में आचरण करते हुए एक प्रकार की टेंडेंसी ऐसी बन गई जिसमें कि हम सही रास्ते के बजाय गलत रास्ते पर चलते हैं अच्छाई के बजाय हम बुराइयों से प्रेम करने लगते हैं तो ये निगेटिव टेंडेंसी है। हम पर आशा रखने के बजाय निराशा की तरफ चल देते हैं तो हमारी निगेटिव टेंडेंसी है हम स्वयं अपने आप में अनंत शक्ति संपन्न है लेकिन उस शक्ति को स्वीकार न करके अपने आप को दुर्बल मान लेना मूर्ख मान लेना ये नेगेटिव टेंडेंसी है ऐसी तो नहीं कि कहीं रखा हो बस तो भीतर घुस गई पाप आ गया निकाल कर फेंक तो पाप चला गया ऐसे कुछ नहीं है पाप जो है ये है एक प्रकार की निगेटिव टेंडेंसी है तो कहते हैं इसका दूर करने वाला परमात्मा ही है सो करो अघारी चिंत हमारी हमारा स्मरण कर्मन हमारे ऊपर कृपा करें और जानिए भक्ति न पूजा और हम तो न भक्ति जाने न पूजा जाने इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं ठीक ठीक हमें ये भी पता नहीं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए अगर व्यक्ति को भक्ति ठीक ठीक मालूम हो और उसमें भक्तिभाव व्यक्ति में हो तो फिर कोई बात ही नहीं फिर क्या वो भक्ति ही मुक्ति है वो भक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली है फिर तो कुछ चाहिए नहीं व्यक्ति तब तक फफड़ाता है जब तक उसे समझ में नहीं आया कि भक्ति है क्या कैसे प्राप्त होती है कैसे भगवान कृपा करते हैं तब तक समस्या है इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमने तो अभी तक भक्ति जानी नहीं कि भक्ति क्या है आप ही हमारे ऊपर कृपा करो तो भक्ति भी आप ही प्रदान करो रामचरित में आगे चल करके देखेंगे काकभूसुंड हो चाहे हनुमान जी हो ये सब भगवान से क्या मांगते हैं कहते भगवान आप भक्ति दो अनपायनी भक्ति दो अनपायनी मैंने वो भक्ति दो जो दूर न होने वाली हो आ जाए तो सदा बनी रहे मैंने दूर होना अनपायनी भक्ति के मैंने स्थिर भक्ति दो दृढ़ भक्ति दो सदा बनी रहने वाली भक्ति दो तब सब अंत में भक्ति भगवान से ही मांगनी पड़ती वही भक्त भगवान कहते हमने भक्ति दी तो जब भगवान भक्ति देंगे तब तो आएगी जब वो नहीं तो भक्ति भी नहीं आएगी अपनी तरफ से भक्ति कहा से इसलिए कहते हैं यह है ये कि जानिए भगत ने पूजा ना तो हम भक्ति जानते हैं ना पूजा जानते हैं और पूजा तब हो जब भक्ति हो कहते भाई कुछ पूजा करो कहते पूजा तो नहीं करते तो पूजा नहीं करते इसके माने भक्ति भी नहीं है भक्ति होती तो पूजा करती कराते कुछ नहीं चाहे पूजा स्थूल पूजा करते चाहे वाणी के द्वारा पूजा करते चाहे मानसिक पूजा करते भक्ति होगी तो पूजा जरूर होगी अगर भक्ति नहीं है तो पूजा कैसे होती तो? इसलिए कहते हैं ना हम तो भक्ति को जाने ना जाने कहते हैं जो भंजन, मुनि मनोरंजन जो भव के भय का भंजन करने वाला है परमात्मा भाव के माने क्या हुआ संसार वही संसार जो हमने अज्ञान के कारण कल्पना के द्वारा राग देश के कारण से अपनी वासनाओं के कारण से कल्पित कर रखा है और उसी को सत्य समझते हैं और उसी पर आश्रित रहते हैं उसी संसार में चक्कर काटा करते हैं और दुखी भी होते रहते हैं तो ये जो भव है ये बड़ा भयंकर है दुख देने वाला है भयभीत करने वाला है तो इससे बचाने वाले भगवान ही है और भगवान का स्मरण करें तब ये संसार का विनाश हो तब इससे छुटकारा व्यक्ति का हो तो कहते हैं भव भय भंजन और मुनि मन रंजन मुनियों के मन को रंजन करने वाले आनंद प्रदान करने वाले हैं सुख देने वाले हैं मुनि लोग जब आपका स्मरण करते हैं तो अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं गन्यन विपत्ति बरूथा विपत्ति के बरूथ बरूथों का आप गंजन करने वाले हैं बरूथ मैंने समुदाय विपत्ति एक नहीं हजारों हजारों विपत्ति आ जाती तो चाहे कि विपत्ति आ जाए आप सब उनका सबका गंजन मैंने उनका विनाश करने वाले नष्ट कर देने वाले हैं तो आप विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं तो आप हमारे ऊपर कृपा करो मन बचक्रमणी सयानी, कहते तो मन बाणी और कर्म से हम आपसे प्रार्थना करते हैं और छाण सयानी शयानपन छोड़ करके आपसे प्रार्थना करते हैं शयानपन मन चतुराई ऐसा नहीं कि हम हमारा काम अटका इसलिए आपसे हम जो है वो मीठी मीठी बातें बना रहे हो तो और आपसे प्रार्थना कर रहे हो ये बात भी हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बल नहीं चला जितनी सामर्थ्य जितनी थी वो सब हमने लगा के देख ली इसलिए अब आपके हम में आए, तो सच्चाई के साथ आपके शरण में आए हैं कोई बनावटी बातें करने के लिए नहीं आए है इसलिए कहते हैं कि यह है, छाण से यानी मन कर्म बाणी मन बाणी और कर्म से आपके शरण में आए मन बाणी और कर्म से तात्पर्य की ऐसा नहीं है कि बाणी वाणी से तो बोल दिया भगवान हम आपके भक्त हैं आपकी शरण में आए हैं शब्द जाल तो बोल रहा है लेकिन मन उसको स्वीकार नहीं करता मन कुछ और ही बोल रहा है अपने भीतर कहता है कि जवानी जवानी बोल दो भगवान को अच्छी लगती हैं तो बोल दो तो आपने मन को अपने दूर रखा ऐसे नहीं कहते मन से भी हम आपकी शरण में बाणी से भी जो हम बोल रहे हैं वो भी उसके द्वारा भी आपसे अपने भाव ही व्यक्त कर रहे हैं और कर्म के द्वारा भी मैंने ये भी है आगे चल करके फिर देखो दिखाएंगे ब्रह्मा जी कहेंगे भगवान जब कहेंगे कि मैं अवतार दूंगा आकर के तब तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि हम अवतार आप लोगे तो ऐसी बात नहीं कि हम लोग जो है वो निरा से देखते देखते रहे हम लोग सब आएंगे और जितना हमारा बल है हम भी लगाएंगे हुँ? ये कर्म के द्वारा हुआ मैंने ये भगवान से प्रार्थना तो करो और भगवान फिर हमारे हृदय में कार्य भी करेगा सहायता भी करेगा लेकिन सहायता करने के माने ये नहीं कि आप निले होकर बैठ जाओ जो करना हो सब भगवान करे हम तो यहाँ बैठे ऐसे नहीं जितनी भगवान ने शक्ति दी है उस शक्ति का प्रयोग भी करते रहो जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का निदान उसके लिए प्रयास अपनी तरफ से भी करते रहो और भगवान को भी कृपा करने दो वो सब कृपा करेगा मिल करके समस्याएं दूर होंगी दुख दूर होंगे इस दोनों तरफ से कर अंग्रेजी की भी कहावत इसी प्रकार की है गॉड हेल्प दो जब तक अपने आप कुछ नहीं करोगे तब भगवान भी कहेगा कि हमको क्या नौकर बना रखा है कि तुम बैठे चुपचाप तो हमसे कह दिया कि चलो हमारी समस्याओं का हल करो तो हम दौड़े फिर रहे हैं। सहायक तो ही होता है सहायता करो सहायता के माने हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, आप सहायता करो तब सहायता होती है एक होती सेवा एक होती सहायता सेवा के माने तुम कुछ न करो हम सब तुम्हारा काम कर देंगे सेवा हो गई सहायता के माने कि तुम जो कुछ कर सकते हो करो जो तुम नहीं कर पाओ सब हम कर देंगे तो भगवान जो है सहायता करते सहायता करेंगे लेकिन तुम तो अपने आप भी तो कुछ प्रयास करो इसलिए कहते हैं मन बच क्रम पानी क्षण छयानी शरण सकल सूर्य था कहते हैं कि हम सब लोग जो हैं इस प्रकार मन वाणी और कर्म से आपके शरण में आए हैं और जो है वो सकल था मैंने देवताओं के समूह है युद्ध है तो शारदा जाका को नहीं जाना अंतिम जो है छंदिस में फिर कहते हैं भगवान आपकी महिमा को तो कोई नहीं जानता सरस्वती भी नहीं जानती वेद भी नहीं जानते नाग भी नहीं जानते तमाम ऋषि लोग हैं वो भी नहीं जानते नहीं जानते मान ये सब लोग आपकी महिमा का वर्णन करते रहते हैं करते रहते हैं लेकिन अंत नहीं पाते इसलिए न जानने का माने अंत नहीं पाते महिमा को तो ही जानते हैं लेकिन बराबर चाहे कि महिमा सुनाते रहे कोई अंत नहीं सारद से साय या जहां कहाँ को नहीं जाना जिसको कि कोई जानता नहीं है ऐसे भगवान आप हो जे दीन प्यारे वेद पुकारे जिसको कि दीन लोग प्रिय है मान्य निरहकारी लोग जिस परमात्मा को प्रिय है वो वेद पुकारे माने वेद भी इस प्रकार का बार बार कहते हैं कि भगवान तो निरहंकारी व्यक्तियों को प्रिय है तो चाहे ज्ञान शास्त्र हो चाहे भक्ति शास्त्र हो दोनों जगह ये बात बार बार कही जाती है कि जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा दूर है जब अहंकार दूर हुआ तब परमात्मा की प्राप्ति दो में से एक ही रह सकते हैं चाहे अहंकार हो चाहे परमात्मा ज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार को दूर करने के लिए देखता है कि अहंकार मिथ्या है वो देखता है अहंकार का स्रोत क्या है देखता आत्मा से होने वाला हम आत्मा है ये अहंकार नहीं है हम आत्मा स्वरूप से अहंकार के प्रति उत्पन्न होती है हम ही पराश्रित है हमें मिलीन हो जाती है अहंकार के प्रति नित्य विद्यमान नहीं है आत्मा निति विद्यमान ये इस प्रकार से विचार करता है ज्ञानी व्यक्ति और अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करता है भक्त भगवान से इस प्रकार से अहंकार को दूर करता है कि जो हमारी शक्ति थी वो सारी शक्ति आप ही की है हम जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही के बल पर कर सकते हैं हमारे आपके आपकी शक्ति के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है जो कुछ है सबको आप ही हैं आप ही सब कुछ चलाने वाले हैं हम जो समझते हैं कि हम कुछ कर लेंगे हमारे बल का कुछ काम नहीं है हम अपने आप से स्वयं उसका कुछ नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की भावना जो उसकी भक्ति की है तो ऐसे करके अहंकार दूर करता है, अपने अहंकार के स्थान अहंकार को बलवान के बजाय अहंकार को तुच्छ बनाता है अहंकार उसके सामने कुछ नहीं है ये उसका भक्ति का स्वरूप इस प्रकार का हो गया तो ये कहते हैं कि जी दीन प्यारे वेद पुकारे वेद पुकार करते हैं कि भगवान को निरहंकार ही व्यक्ति प्रिय है बस ये कहते हैं द्रव भगवाना तो हम तो इस प्रकार से दिन भाव से होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारे ऊपर द्रवित, हुं। द्रवित, हुं। द्रवित हुं कृपा करें <coughs> भाव बारिद मंदर सभी कहते हैं कि देखो आप भाव बारिद के लिए मंद्रा चल के समान है <coughs> भाव बारिद संसार रूपी समुद्र उसके लिए आप मंदरा चल है जैसे उसने मंदराचल परिवत ने समुद्र का मंथन कर दिया मंथन कर दिया मैं समुद्र में फेना उठने लगा व्याकुल हो गया समुद्र ऐसे करते हैं कि आप जो ये है आप जो है वो हो संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल के समान है मैंने आप भगवान का स्मरण करते रहो हृदय में स्मरण करते रहो हृदय में तो संसार रूपी समुद्र जो वो होिन्न भिन्न हो जाए नष्ट भ्रष्ट हो जाए इसलिए समुद्र को नष्ट करने के लिए संसार सागर को सुखाने के लिए स्मरण करो भगवान का भगवान का स्मरण करते करते सुख जाए भव बारिद मंदिर सभी विध सुंदर और आप सब प्रकार से सुंदर हो सभी विध सुंदर कि मैंने सगुण रूप धारण किए तो रूप तो सुंदर है ही है आपके चरित्र भी बड़े सुंदर हैं लीलाएं भी आपके बहुत सुंदर है आपका नाम भी बहुत सुंदर है आपका स्वरूप भी बहुत सुंदर है सौंदर्य अनेक प्रकार का है शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा चरित्र का सौंदर्य उससे हजार गुना श्रेष्ठ है चरित्र का सौंदर्य और चरित्र के सौंदर्य से मन का सौंदर्य हजार गुना श्रेष्ठ है मन का सौंदर्य के माने सारे विश्व को प्रेम भाव से देखना प्रेम की दृष्टि सर्वत्र हो उदारता की दृष्टि सर्वत्र हो ये ऐसा प्रेम का जो रूप है ये आंतरिक मन का प्रेम का रूप ये जो है उससे भी बहुत बड़ी सौंद सुंदरता उस समय और फिर उस मानसिक सौंदर्य और प्रेम के हजार गुना श्रेष्ठ जो है सौंदर्य है आत्मा का आनंद आत्मा का आनंद कितना सुंदर है हा? हजारों गुना सुंदर आनंद सुंदर वो जो है, है, है। वो सुखदाई है प्रिय है ऐसा करके ये ये जो जो है जो है ये है इसलिए आप कहते हैं सब, आप तो सब प्रकार के सुंदर अपने स्वरूप के रूप में आनंद स्वरूप तो हो ही हो परम प्रेम स्वरूप भी हो आप जो है यह आपके लीलाएं गुणकर्म जो है वो भी बड़े सुंदर है आप शरीर धारण करते हो तो आपका शरीर भी सचिद आनंद में आपका शरीर चिदानंद में दे चंचनाता हुआ प्रकाश में तेजो में आपका सुंदर रूप वैसा सुंदर रूप दुनिया में कहा किसका हो सकता है इस प्रकार से सब प्रकार से आपका सुंदर हो तो सभी सुंदर और गुण मंदिर सुख पंजा समस्त गुणों के आप पुंज हो और सुख पुंजा सुख सुख के पुंज हो माने आप आनंद सिद्ध आनंद के स्वरूप आप समस्त गुणों के समूह हो आप देखो इसमें परमात्मा को समझने के लिए एक थोड़ा ये भी ध्यान रखें जो आनंद है जो आनंद अपने आप का आनंद है किसी वस्तु से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है वो आनंद परमात्मा ही है ऐसे परमात्मा को पहचानने का प्रयास प्रयास करें उसको समझने का जितने भी अपने अंदर गुण आते हैं सद्गुण जितने भी आए उदारता क्षमा दया प्रेम करुणा आदि ये सब गुण परमात्मा के ही रूप है परमात्मा गुणों के जो कुंज है इसी का नाम परमात्मा है अगर हमारे अंदर में दुर्गुण बने रहे हैं तो फिर क्या है तो कोई परमात्मा छोड़ा बात को वो जो सद्गुण है वो सद्गुणों का पुण्य ही परमात्मा है ये सब उसे देखते हैं तो शास्त्रों में सब जगह ये बता दिया जाता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है उसके लक्षण क्या हैं, कैसा है लेकिन व्यक्ति ध्यान कम देते हैं अब शब्दों की तरफ जैसे आएगा इसमें गुण मंदिर आप पता नहीं अर्थ लगा लेंगे शाब्दिक लगा लिए भगवान के मंदिर है जैसे भगवान राम जो है अवतार लिया तो उनमें सब अच्छे अच्छे गुण हैं गुण मंदिर हैं ऐसे तो सोच लेंगे लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमारे अंदर जो एक दो चार दस बीस जो कुछ भी गुण आते हैं ये सब गुण का समूह ही परमात्मा है परोक्ष रूप में तो सोचेंगे त्रेतायुग में भगवान राम हुए तब बहुत गुणवान थे अब वहां थे पास में हो गया दूर की वस्त्र में हो गया जो लेकिन अपने अंदर जो देखें तो वहां परमात्मा के उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते अपने अंदर जो सुखानुभूति है वो परमात्मा की है अपने अंदर जो चेतना है वो परमात्मा की है अपने अंदर जो गुण है वो परमात्मा के हैं, अपने अंदर प्रेम है वो परमात्मा ही का है ये सब कैसे परमात्मा ही के लक्षण जो अपने अंदर विद्यमान है जैसे कहते हैं ये कि मुनि सिद्ध सकल स्वरूप परम भयातर यहाँ पर आए हुए जितने मुनि लोग हैं सिद्ध लोग हैं देवता लोग हैं ये सब लोग भय के कारण पीड़ित हैं इस समय चरण में बड़ा अत्याचार ऊंचा रखा है उसके कारण से ये सब लोग पीड़ित हैं भयातुर हैं नमतनाथ पद गंजा आपके चरण कमलों में ये सब अपने मस्तक झुका रहे हैं आपको प्रणाम कर रहे हैं इस प्रकार से प्रार्थना हुई तो आप कहते हैं प्रार्थना का फल क्या हुआ कहते हैं जान सभय सुर भूमि जब भगवान प्रार्थना हुई तो भगवान ने प्रार्थना को सुना और भगवान ने क्या जाना कि ये समय जो है देवता और पृथ्वी ये सब भयभीत हैं ऐसी अवस्था आ गई है जिसमें कि की रावण ने सबको अपने बस में कर रखा है और सबको पीड़ित कर रखा है उसने सब कष्ट पा रहे हैं अधर्म का सब जगह व्याप्त हो गया है और अधर्म ने सबको पीड़ित कर रखा है दुखी कर रखा है तो जान सब भय भय सहित तो उनको समझा के सब भयभीत है सुरर्म भूमि और सुनी वचन समेत सने और भगवान ने यह भी सुना कि जो प्रार्थना की गई है यह सने समेत की गई है ब्रह्मा जी के जो वचन बाणी है उसके साथ प्रेम भी है ये भी भगवान ने देखा तो प्रार्थना में इसके माने भगवान देखते क्या है, है? भगवान भी देखते हैं प्रार्थना कर रहा है तो क्या कर रहा है इसकी बाणी में कितना प्रेम है समर्पण भाव है वास्तव में इसको इसको अपने तो नहीं है कि रोज सवेरे उठ कर रूटीन वर्क इसका हो एक उसी प्रकार से तो उसने जो रोज का अपने मशीन की तरह चला दिया हो टेप रिकॉर्ड जैसा बोल दिया और छुट्टी हो गई न उसे कोई भय है न कोई कामना है कोई इस प्रकार का है नहीं भगवान की खम खा प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में प्रेम भी नहीं है शब्द तो जाल मात्र है बोल बोल दिया लेकिन उस प्रार्थना में प्रेम नहीं है तब तो भगवान सब ध्यान देख लिया तो कहा अरे कुछ नहीं हम तो बड़े ध्यान से, से सुन रहे थे कि बड़े ऐसी प्रार्थना कर रहा है हमारी अरे उसमें प्रेम प्रेम तो है ही नहीं उसके हृदय में भाव तो है ही उसके पीछे प्रार्थना प्रार्थना का कोई उद्देश्य तो उसके पीछे है ही तो नहीं एक केवल मैकेनिकल प्रार्थना है ऐसे भगवान ने जहाँ देखी तब भगवान शांत होकर में बैठते थे लेकिन यहाँ देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि ये सब जो हैं सब जी ने प्रार्थना की तो उसमें चाहते भी है मैंने प्रार्थना पर लेजूर्थना नहीं है इस प्रकार के वो भी देखा जब भगवान ने तो गगन गिरा गंभीर भाई तब तो फिर भगवान ने आकाशवाणी की हरण शोक संदेह और वो आकाशवाणी से दो बातें हुई एक तो लोगों का शोक जितने लोग प्रार्थना कर रहे थे उनका शोक दूर हो गया और संदेह भी दूर हो गया ये दोनों दूर हो गए अब आकाशवाणी हुई ये आकाशवाणी क्या है ये अब तो आकाशवाणी बहुत आसान हो गया है जहाँ रेडियो खोला तो ये आकाशवाणी है तुरंत तो वो बोलता ये आकाशवाणी है तो आप कोई संदेह नहीं करता आकाशवाणी क्या हुई रही वैसे जब तक रेडियो नहीं था लगभग बहुत बहुत पूछे आकाशवाणी क्या होती है अब कोई पूछे आकाशवाणी ये हुई तो क्या हुई तो आकाशवाणी आप सुनते हो उसमें क्या बात है लेकिन ये आकाशवाणी जो भगवान की आकाशवाणी है ये आकाशवाणी हृदय की वाणी है जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने हृदय में ही परमात्मा एक आश्वासन देता है लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि तुमने प्रार्थना की है वो तुम्हारी प्रार्थना सफल होगी जैसा तुम चाहते हो उसी प्रकार का होगा तो जब कोई व्यक्ति बहुत शांत होकर के एकाग्र होकर अंतर्मुखी होकर भगवान की प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना भी सशक्त होती है और भगवान उस प्रार्थना को सुनते भी हैं और फिर उस भगवान की प्रतिक्रिया प्रार्थना के आश्वासन की बात जो है वो भी होती है अपने हृदय में कॉन्सेंस जिसे कहो या प्रेरक तत्व तो एक अपने अंदर परमात्मा का है वो है वो अपने अंदर विद्यमान है वो आकाशवाणी है जैसे बाह्य जगत में आकाश है ये रेडियो वाला आकाशवाणी कौन सी है ये भौतिक आकाश है और उस आकाश के द्वारा जो शब्द हमारे पास तक आते हैं तो आकाशवाणी होगा नाम ठीक ही है, है लेकिन जैसे ही बाहर आकाश है तैसे ही हमारे अंदर भी एक आकाश है ये छात्रों को प्रश्न कहता है कि हमारे अंदर भी आकाश है कितना बड़ा आकाश है जितना बड़ा बाहर है क्योंकि तो अपने शरीर के भीतर इतनी जगह है हाँ है जब गुफा में हृदय गुहा में प्रवेश करते करते आप पहुंचोगे तो अंत में पहुंचेंगे तो आपको एक आकाश मिलेगा हृदय वो हृदयाकाश है उस हृदय आकाश में परमात्मा बात करता है और जब परमात्मा बोलता है तो उसी हृदयाकाश में बाणी